एपिसोड 434 गाय का मर्डर तेजिंदर तुम करना क्या चाहते हो विक्रांत के पिता इस वक्त इस भीड़ के सामने खड़े थे उनके हाथ में एक लाठी थी और वो दूसरे पक्ष की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोले तुम लोगों को इकट्ठा करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हो सोच रहे हो डर जाऊंगा क्या मैं हिम्मत है तो आओ देख लूंगा सबको ओ हेकड़ी देख रहे हो भाई लोग, दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, देखो सक्सेना रहेगा तो और अगर हरजाना नहीं दिया तो फिर हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे फिर जेल की हवा खाना हाँ भीड़ में से एक आदमी बोल पड़ा सक्सेना तुम जबरदस्ती की बात मत करो एक हफ्ते पहले मुर्गी का दड़बा बनाने के लिए हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था उसके बदले में तुमने हमारी गाय ही मार डाली जरा सी भी तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बाद दूसरे पक्ष से ही एक औरत ने वहां खड़ी भीड़ की तरफ देखते हुए कहा अब आप लोग ही बताइए किसकी गलती है हमारा परिवार इसी गाय पर निर्भर था दूध बेचकर इसी से खर्चा चलता था लेकिन इन लोगों ने उसे भी मार दिया अब हम क्या करेंगे भला बताओ कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है मासूम गाय को मार डाला तभी भीड़ में से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा अब तुमने ठाकुर साहब की गाय मारी है तो इसका हर जाना तो देना ही पड़ेगा कुछ भी हो भाई लोग मुझे तो लगता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे आप लोगों को पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए किसी ने फिर से कहा सही बात है इन लोगों को जेल भेजना चाहिए आज सब लोग जबरदस्ती मुझे गुनाहगार साबित कर रहे हैं विक्रांत के पिता ने चिल्लाते हुए कहा तेजिंदर तुम खुद बताओ हम लोगों ने तुम्हारी गाय को छुआ भी नहीं है वो खुद ही हमारी जमीन में आकर चरने लगी थी इसमें हमारी क्या गलती है हमारे मैदान में वो मरी है तो इसका ये मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हमने उसे मारा है गजब है तेजिंदर ने विक्रांत के पिता की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा हमारी गाय तुम्हारी तो जमीन में मरी है और अगर तुम लोगों ने इसे नहीं मारा तो क्या कोई भूत आया था सही बात तेजिंदर की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा अब अगर तुम लोगों ने इसे चुराया था तो ठीक है लेकिन मारा क्यों मेरी गाय को मार क्यों डाला तेजिंदर फालतू का झगड़ा बनाना बंद करो समझे विक्रांत की मां ने चिल्लाते हुए कहा जो बोलो सबूत के साथ बोलो भले तुम्हारी गाय हमारी जमीन में आकर मरी है लेकिन किसी ने इसे हमें मारते हुए देखा है क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है कि हमने तुम्हारी गाय को मारा है फालतू में तुम लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो सुना सुना आप लोगों ने भाईयों सुना आपने तेजिंद्र ठाकुर की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा पहले तो इन लोगों ने हमारी गाय को मार दिया और अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं जरा सी भी इंसानियत नहीं ये सब लातों के भूत है ऐसे नहीं मानेंगे इन्हें पहले सब लोग मिलकर पीटो और फिर अगर ये लोग फिर भी ऐसा, फिर भी पैसा नहीं देते तो इन्हें उठाकर पुलिस के हवाले कर दो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी क्या तुम लोग गुट बनाकर आए हो तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो विक्रांत के पिता ने कहा इसके बाद उन्होंने विक्रांत के भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम लोगों ने मेरे बेटे को इतना मारा है अब मुझे मुझे भी धमकाने आए हो लेकिन आओ तुम सबको देख लूंगा, आओ। वहां एक साइड में विक्रांत का भाई बैठा हुआ था उसके चेहरे पर चोट के कई सारे निशान बने हुए थे उसे तेजिंदर और उसके साथियों ने मिलकर बहुत मारा था ए सक्सेना तुम्हे क्या लगता है तुम बुढ़े हो तो कुछ भी कर लोगे और हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें नहीं छू सकते इतना कहते हुए तेजिंदर आगे बढ़ा और उसने विक्रांत के पिता को जोर का धक्का मार दिया जिससे वो कुछ कदम पीछे होते हुए जमीन पर धराशायी हो गए अरे अरे विक्रांत की मां घबरा उठी वो भागते हुए विक्रांत के पिता को संभालने की कोशिश करने लगी <laughs> तेजिंदर के साथ खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे तभी विक्रांत अपनी लैंड रोवर लेकर अचानक से वहाँ धूल उड़ाता हुआ पहुँच गया और गाड़ी रुकने के सेकेंड भर बाद ही विक्रांत हीरो के माफिक गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आकर खड़ा हुआ उसके साथ ही दूसरी साइड से नैना भी गाड़ी से उतरकर खड़ी हो गई विक्रांत ने बिल्कुल न्यू पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी और आंखों पर प्राडा का चश्मा चढ़ा रखा था यहाँ गांव वालों में किसी को ब्रांड के बारे में तो नहीं पता था लेकिन विक्रांत की एंट्री ने सभी का ध्यान खींच लिया था तब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे यहाँ तक के विक्रांत के घर भी उसे नहीं पहचान सके और हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगे साहब साहब देखो मेरी कोई गलती नहीं है मुझे मत अरेस्ट करो ये लोग मुझे मार रहे हैं। विक्रांत के पिता उसे पहचान नहीं सके उन्हें लगा कि शायद ये पुलिस वाला उन्हें अरेस्ट करने के लिए आया हुआ है वो डर के मारे हाथ जोड़ने लगे ओ अंधे हो गए हो क्या अपने ही बेटे को नहीं पहचान रहे विक्रांत की माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा यह विक्रांत है विक्रांत अपना विक्रांत विक्रांत की माँ ने एक नजर में ही अपने छोटे बेटे विक्रांत और बहू को पहचान लिया था वो विक्रांत के पिता से भी इनका परिचय करवाने लगी क्या यह अपना विक्रांत है विक्रांत के पिता अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए और बड़े ध्यान से अपने पुलिस ऑफिसर बेटे विक्रांत को देखने लग गए टेढ़ी अच्छा करते हुए कुछ याद करने लग गया उसे याद आया की जब पुराना विक्रांत यहाँ गाँव में रहा करता था तब उसे गाँव वाले तुल तुल नाम से चिड़ाया करता था विक्रांत का नैना की भी हसी निकल पड़ी आखिर ये कैसा नाम था विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया वो तेजिंदर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा हाँ काका मैं हूँ आप क्या कर रहे हैं? मेरे बाबा वैसे इतने बूढ़े हो गए हैं। आप उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वास्तव में तो विक्रांत इस वक्त तेजिंदर के मुंह पर जोरदार पंच मारना चाहता था लेकिन अभी उसे पता नहीं था की यहाँ आखिर मामला क्या है वो बिना पूरी बात जाने और समझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता था पहले वो गाय वाला पूरा मैटर समझ लेगा उसके बाद ही कोई फैसला लेने की सोच सकता है ऊपर से तेजिंदर ने विक्रांत को तुल, तुल कहकर चिढ़ा दिया था ऐसे में उसका हिसाब तो वो अलग से ही करेगा ओ तुल, तुल। अब तो तुम बड़े स्मार्ट हो गए हो गाड़ी ले ली लड़की भी है गाड़ी किराये पर ली है क्या एक आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा कुछ भी ले ले रहेगा तो ये तुल, तुल ही वही है ये जो रात में अकेले मूतने जाने से भी डरता था तेजिंदर ने विक्रांत को चढ़ाते हुए कहा <laughs> वहा मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे चलो अच्छा है अब तुम पुलिस वाले बन गए हो तो फिर फैसला भी कर लो यहाँ तुम्हारे बाबा ने मेरी गाय मार डाली है अब इसको उठाकर जेल में डालो इसके बाद ने विक्रांत को सारी सिचुएशन के बारे में बताया फिर पता चला कि आज सुबह ही तेजिंदर की गाय खो गई है तो वो उसके घर वाले मिलकर गाय को सुबह से ही ढूंढ रहे थे फिर बाद में पता चला कि की तेजिंदर की गाय विक्रांत के घर के पीछे की जमीन में मरी मिली उसके गले पर कट के निशान भी पड़े थे क्योंकि गाय विक्रांत की जमीन में ही मरी मिली थी ऐसे में उन लोगों ने सीधे ही गाय को मारने का इल्जाम उसके पिता और घर वालों पर लगा दिया और फिर अब गाय के लिए हर की मांग कर रहे थे बेटा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, विक्रांत की मां ने उसे समझाते हुए कहा अगर हमें इस गाय को मारना ही था तो हम इसे सीधे ही मार देते हम उसे अपने घर में लाकर क्यों मारेंगे यहां मारकर हम लोगों को जानबूझ कर शक करने का मौका क्यों देंगे बताओ ओ बढ़िया, ज्यादा दिमाग मैं चला तेजिंदर ने विक्रांत की मां की तरफ देखते हुए कहा हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है बस इतना जान लो कि हमारी गाय तुम्हारे जमीन में आकर मरी है तो फिर इसके लिए हर जाना भी तुम लोगों को ही देना पड़ेगा यहाँ कोई चालाकी नहीं चलेगी तुम लोगो से कुछ दिन पहले मुर्गी के दड़बे को लेकर झगड़ा हुआ था उसी का बदला लिया है न तुमने उसी के लिए तुम लोगों ने मेरी गाय को मार डाला तुम्हारा मुर्गी का दड़बा हमारे घर के ठीक पीछे दीवार पर बना हुआ था वहां से इतनी गंध उठती थी कि हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया था तो हम भला क्यों ना उसके लिए बुरा मानते लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना कि हम तुम्हारी गाय को मार देंगे भला हम गाय को कैसे मार सकते हैं विक्रांत के पिता ने कहा वो तो तुल, तुल खड़ा खड़ा क्या देख रहा है तुझे क्या लगता है कि तू गाड़ी लेकर आया और लड़की लेकर आया तो फिर तू बहुत बड़ा आदमी बन गया तू कुछ भी हो जाए हमारे लिए तुल ही रहेगा समझा अब फटाफट अपने बाप को समझा और मुझे मेरा हरजाना दिलवा तेजिंदर को लग रहा था कि ये अभी भी वही सीधा सादा विक्रांत है जो कि रात में अकेले बाथरूम जाने से भी डरता था और जिसकी वो खूब खिंचाई किया करते थे तेजिंदर को इस तरह से बोलते हुए देख नैना समझ चुकी थी कि अब इसकी मौत आने वाली है और इसको इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है नैना को पूरी उम्मीद थी कि अब विक्रांत बहुत जल्द इसका मुंह तोड़कर रखने वाला है लेकिन इस बार नैना का सोचना गलत था विक्रांत ने जो किया उसकी उम्मीद इस वक्त नैना को उससे कतई नहीं थी विक्रांत आगे बढ़कर तेजेंद्र के पास पहुंचा और फिर उससे बड़ी विनम्रता के साथ बोल पड़ा तेजेंद्र काका बात पैसे की नहीं है लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो सामने तो आना चाहिए ना? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? विक्रांत ने हंसते हुए कहा एक बार जहां गाय मरी है वहां चलते हैं और थोड़ा सीन देखने को चलते हैं